ब्रह्म विचार तन्मात्र सिद्ध हो जाएगा भारतीय नहीं रहने पर तो भारतीय व्यर्थ हो गया है? क्या करता है हमने पूछते हैं ये क्या करता है मैंने पूछा कि गया भारतीय व्यर्थ हो जाएगा यदि तन्मात्र तन्मात्रिद्ध हो गया तो भारतीय व्यर्थ हो जाएगा अब तो नित्या करता है उत्तर क्या हुआ ये वार्तिक सिद्ध हो जए, के बिना यदि तन्मात्रम रूप सिद्ध हो गया तो वार्तिक व्यर्थ हो जाएगा हैं व्यर्थ नहीं होगा क्या बिकल क्या क्या रूप अनि अनिष्ट ठा नहीं अनिष्ट ट प्रथम अनिष्ट अनिष्ट रूप कौन है क्या हो जाएगा तन्मात्र तो है ही देखो मातृज इसका उत्तर मातृ प्रत्युभा और अंत में मकार भी है में अंत में मकार भी है उसके आगे विराम भी ये उत्तर होता है विकल्प से करता है कैसा करता है पूछा है क्या विकल्प से करता है नित्य करता है प्रश्न है क्या देखो तन्मात्रम एक रूप बनने के बाद और एक रूप बन जाएगा जो रूप स्टन्नी है नकार नहीं होकर द रहेगा ये बोलो तन्मात्र रूप तो बन जाएगा उससे अतिरिक्त और एक रूप बन जाएगा न नहीं होकर तद जैसे ए तद मरारी में हुआ जो रूप इष्ट नहीं है और वहाँ मकारे है वह विकल्प करता है वहाँ कोष्ठ है ये सब कहने के जरूरत तन चिन्मय रूप बन जाएगा वार्तिक नहीं होने पर चिन्नमय बन जाएगा वार्तिक होगा तो चिन्मय बनेगा वार्तिक होने पर बन जाएगा <coughs> आप बताओ क्या करता है झरो झरी सावनी क्या करता है झरो झरी क्या करता है बता सकते तो हो गया उत्तर हो लोप करता है झरोझरी सामने खाली लोप करता है कहेंगे ऐह ऐसा नहीं क्या करता है कहेंगे तो पूरा पतना पड़ेगा क्या लोप करता है किसको लोप करेगा सिंहों को या व्याघ्र को मेरे को बोलो किसको लोप करेगा किसको पूछ रहे हैं हाँ क्या है बोलो हाँ बोलो हाँ कोई सुनेगा नहीं सुनेगा ऐसे बोलो जैसे हाँ आप बताओ क्या होता है बोलो हाँ कोई सुना तो पूछो जोर से बोलो कहीं सुन ले तो उसका भाग्य अच्छा है हाँ ये कहना चाहिए किसके बाद किसको लोप अगर क्या क्या पर रहती क्या लोप करता है अलुंत्य क्या करता है कहता है ये लोप करता है यह लोप करता है अलुंत्य क्या करता है बोलो क्या करता है बता अलुंत्य हाँ हाँ हाँ ष्ठी यदि निर्दिष्ट है तो वहाँ अन्त्य अल आदेश होगा यहाँ उदाहम्भ पूर्व से इसमें अलंत्य परिभाषा प्राप्त होती क्या कहाँ कहाँ तो ष्ठी कहाँ है तो अलंत्य से लगा यहाँ क्यों नहीं लगा आधे परस्य ये मंत्र है अलंत्य से क्यों नहीं लगा और कहते आधे परस्य आधे परस आगे बोलो अलंत्य क्यों नहीं लगा आधे परस उसका अपवादे आधे परस अलंत का अपवाद बाध कर दिया ये बोलना खाली आधे परस हाँ इस लाइन में ये कोई बोलना सचुटी क्या करता है एक दो तीन चार पाँच इसमें हाँ वो संख्या पर कैसे होगा जय से पर श हो पर में आठ है तो विकल्प से अनित्य हो हाँ झे पर को विकल्प से छ हो आठ पर में रहते हैं भारतीय क्या है बोलो इसमें क्या बाढ़ आया मालूम नहीं अभी तक नहीं शुरू हुआ लघु को शुरू नहीं, नहीं किया क्या बातिक है मैं बोलो जोर से क्या बोलते है फिर खड़ा होना पड़ेगा बोलो जोर से बोलो क्या बोला? छत्वमी थी क्या बोल क्या बोलता है छत्वमी थी छत्व के आगे म है नही छत्व के आगे म पूरा है क्या बोलो छतवी थी बोलो छत्वमी थी क्या बोलते बोलो हाँ देखो से बोलो हाँ छत बोलते क्या है छत्व हम कहकर फिर ममी थी हाँ क्या है क्या है कितने पद इसमें चाहे छत्मी सूत्र क्या होना चाहिए सूत्र ऐसा होना चाहिए मोह अनुसार क्या करता बोलो पदांत के मकार को अनुसार करता है इतने ही हाँ ये कहना पड़ेगा एक चुट तो गया हल पर हो तो आगे सूत्र क्या है आगे सूत्र नश्चा पदांत अरे हाँ बोलो आप बोलो क्या करता है नहीं नहीं जैसे झगड़ा करते तुरंत तो जोर बोलते जोर से बोलो हाँ बोल सो जोर से जोर से बोलो क्या छोट गया मुँह बताओ हाँ जल पर रहते प्रधान तो नकार मकार को क्या करेगा अनुसार करेगा जल पर रहते मनते ऐसे में क्या सूत्र लगा मुँह अनुसार लगा और नशा पदार्थ से लगा क्यों नहीं लगा बोलो क्या पर मैं यह जल में नहीं आएगा नहीं उनसे क्या नहीं हुआ अनुसार नहीं हुआ आगे सूत्र क्या है बोलो बिसर गई क्या है बोलो ये जो शुक्लां ब्रह्म विचार बोलते इसमें कितने लोग गलत तो बोलते हैं माध्या, है। ब्रह्म विचार सार परमा माद्या माद्यांग आगे अनुसार है बोलते हो माद्या जगतव्यापिनी बोलते हो माद्यांग जगतव्यापिनिंग अनुसार बोलना पड़ेगा समझे ब्रह्म विचार सार परमा माद्यांग माद्यांग जगतव्यापिनिंग ऐसा करना है कोई कोई बोलते माद्या जगत व्यापी नहीं ऐसा बोलते हो अनुसार नहीं बोलते हो इस प्रकार यहाँ बोला अनुसार से यही परसवरण अनुसार है क्या बोलो कैसे बोलो हाँ अनुसार है स्थानीय क्या है अनुसार आदेश क्या होगा परसवर्ण निमित्त तो क्या है यही यह प्रत्याहार यह प्रत्याहार में कौन व्यंजन बना नहीं आएगा और नहीं आएगा हैं एक बार कौन से गलत हो गया तो गया कितने बनना नहीं आएंगे व्यंजन बना शांत में शाह मोहे समातु के आगे निष्ठा हुआ सम धातु के निष्ठा होने पर सकार को दीर्घ करने के सूत्र सा करने के लिए मानूम सम अगर त हुआ स के के हकार को दीर्घ करने के लिए सूत्र को लघु कौन दी किसके लघु कौन दी है सूत्र नश्च पदार्थ झल हाँ प्रौढ़ना मध्य कोई हो कोई है नहीं सम के आगे धातु सम शाम। आगे निष्ठा त तो प्रतिभा सम अग्र तो आ हो जाएगा सा हो जाएगा अनुनासिकल होती क्या सूत्र बोलो अनुनासिक आपको शुरू से मालूम था या पुस्तक में मिल गया मिल गया अच्छा चलो मेरे तो हाँ, कम से कम हाँ सह के आ हो गया अनुनाशिक से कुछ झलो हो किती थी शाह हो गया शाम अगर त तो है शाम के अंत मौका है शाम के अगर समु का मौका है या नहीं मौन अनुसार से उसका अनुसार हो जाएगा है क्यों नहीं होगा पदांत नहीं तो फिर क्या होगा नश्चा पदांत से झली क्या लगेगा न है क्या म माँ को लगे नशा पदार्थ से जली क्या करेगा अनुसार हो गया अनुसार होने के बाद अनुसार को परसवन हो जाएगा क्या सूत्र हाँ क्या है त तो उसके सवन है त तो थ तो ध ध न अनुसार स्थानी स्थानीय आदेश प्राप्त हो जाएगा पांच लगे स्थानीय अंतरतः म तो असिकोन से अनायासी का नदेश हो जाएगा शांत बनिया शांत यहाँ अनुसार से परसों परसवन लगा पर नहीं होता तो सूत्र नहीं होता तो क्या पति है? अनुसार श्रवण होता नकार श्रवण नहीं।, नहीं होता वा पदान्तस्य ये अनुसार से परसों परसवन का देखो परसूत्र है जो करता है उसको विकल्प करेगा किंतु पदान्तस्य पदान्तस्य कस्य? हाँ अनुसार से जैसे पहले षष्टीय तो अनुसार से पदात अनुसार से क्या वृत्ति होगी वा वन क्या कहेंगे अनुसारस्य से पद पदातुस यय वसवन थमान आगे हे कृषि तम है पदांत ओ युवां यु बनता है त्वम तो के मकार पदान्त का है मकार को अनुसार करने के लिए कोई सूत्र है? है क्या सूत्र मोह अनुसार से मकार को अनुसार हो जाएगा अनुसार होने के बाद अनुसार से परसम प्राप्त है प्राप्त है प्राप्त प्राप्त प्राप्त नहीं प्राप्त है या नहीं बोलो हाँ नहीं और है दोनों के लिए प्राप्त क्या है, है प्रार्थ कोई नहीं बोलते हाथ उठाओ प्राप्त तो नहीं है प्रार्थ तो? नहीं हाँ प्राप्त तो नहीं है क्यों नहीं पदांत नहीं yeah. पदांत हो तो नहीं प्राप्त तो तो नहीं क्या तो है लिखा है करता तो तो है क्या है कहाँ लिखा है करता है है टिप्पणी लेके आए अपदांत सेव अनुसार से परसवन ये कहे अपदांत का करता है किसी लिए क्योंकि पदान्त के लिए सूत्र आ गया था वाह पदांत्य ये यदि अनुसार से परसवन नहीं रहेगा तो वाह पदांत से, से तो करो शिव हो जाएगा एक पक्ष में अनुसार प्रसवन होगा अन्य पक्ष में नहीं तो होगा वाह पदांत से ये सूत्र अनुसार से ही करेगा अपदांत्य पदांत के लिए क्या सोचा लगेगा वह पदांत्य किन्तु पदांत में होगा विकल्प अपदांत में नित्य होगा तो अनुसार हो गया तो प्रसवन हो गया तो कह के प्रसवन हो गया अंग त्व कर हो गया जिस पक्ष में वह पदांत नहीं लगेगा उस पक्ष अनुसार से प्रसन्न लग जाएगा हैं नहीं लेगा मोन सा लग गया मोहन पहले हो गया है नहीं ऐसे रहेगा त्व करोसी के त्वंगोशी ऐंग करोसी त्वम म नहीं बोलना त्वम ऐसे नहीं त्व ऐसे नहीं त्व करोशी मो राजी समह क्व मह क्या विहती है षष्टी है प्रथमा कैसे पता चल रहा प्रथमा है साम को म होगा साम के ष्टी म सम के मकार को हो जाएगा राजी राजी राज के सप्तम ती क्व किबंत राज्य अर्थ क्यूबंत राज धातु परम हो तो क्या परमी चाहिए क्यूब क्यूबे एक प्रत्यय होता है किबंत राजे समो मत्स्य मय मय मा, वस्या साम के मकार को क्या आदेश होगा समय सम के मकार का म हो जाएगा ये सूत्र नहीं होगा तो सम के मकार क्या नहीं रहता क्यों है ये सूत्र नहीं होगा तो सम के मकार का म नहीं होता नशा बनाते हैं क्या करेगा हाँ मोह अनुस्वार सूत्र से अनुसार हो जाता मकार को विधान करने का अभिप्राय अनुसार नहीं होगा ये स्वतंत्र नहीं होता तो मौन स्वार से अनुसार हो जाता तो साम है प्रादि में आता है अव्यय हो जाएगा पदार्थ है इसलिए मौन स्वर से नच्छा पदार्था नहीं मौन स्वार से अनुसार प्राप्त था अनुसार नहीं होगा सम अगर राज्य भ्रश भ्रशम राज भ्रज स से स होकर के झलाम जस वाह अगर सम्राट बनता है साम अगर रात र पर होते साम के मकार को मुँह सा अनुसार से अनुसार होना था अब अनुसार होगा न नहीं अनुसार नहीं होगा तो म रहेगा सम्राट बन गया हे म परे हे, हे सप्तम तो ह परे हो तो पर ही क्या चाहिए ह ह का विशेषण है म पर ही मरोमाद जिसके जिससे पर में म हो ऐसे हो अर्थात तो पर में हो हो ह के बाद म हो के हाद यदि म रहेगा ह मर होगा हपर होगा या म पर होगा हपर होगा क्या होने से म के बाद ह हाँ के बाद म रहेगा तो क्या होगा माँ हाँ मर का म पर कस्मात हकारात् जिस हकार से पर में म हो उसे हकार को कहेंगे म पर मकार मरे हकार पर मोह बात म को विकल्प से म होगा मिक म करने का क्या विभिरा म को अनुसार हो जाता था विकल्प से म होगा तो अन्य पक्ष में मौनसार से अनुसार हो जाएगा किम आगे हिमालयती किम के आगे हिमालयति हिमालयति हिमालयती चाल चलाता है हिमालय धातु किम हिमालयत में माँ को पहले मोहनसार से अनुसार प्राप्त है या नहीं अनुसार से प्राप्त है नित्य अनुसार होना था हे म पर बालक जाएगा म पर कह म है हिमालयत में ह क्या के म है तो म को हो जाएगा म एक पक्ष में म रह गया तो किम यति यहाँ किम ऐसे उच्चारण होगा म कैसे उच्चारण करेंगे किम यति किम यति और दूसरा किंग अनुसार हो गया वहाँ के हैं? आगे क्या करेंगे कि मकार को अनुसार हुआ किसूत से अनुसार अनुपुर इसको कैसे उच्चारण करेगी किंग यति किम नहीं बोला यहाँ कि मालयती यवल परे बवला वाह हा यावल परे, या वा। हाँ, या परे या परक हो य वर्क हो ल परक हो क्या है हे यवल परे हे यक हकार व परक हकार ल परक हकार हो तो किम के मकार को क्या दिसोगा य यबला आदेश होगा किम आगे पहला क्या है किम आगे ह्य अति दिवस को यह कहते किम के मकार को पहले मून स्वर से अनुसार प्राप्त था नित्य अनुसार हो जाता किंतु ये यावला परे पर यबला लग्न से मकार को क्या आदेश होगा हाँ। पर कौन से यह आदेश होगा यह में दो है अनुनासिक अनुनासिक दो है स्थानीय है मकार अनुनासिक इसलिए आदेश हुआ भी क्या हुआ अनुनासिक यह हो गया कि यह कि यह और जिस पक्ष में मक्का मे यह बल परिवार नहीं लगेगा उस पक्ष में केवल मोह अनुस्थार से अनुसार होगा अनुसार से ये पर होगा या नहीं अनुसार यही परसों नहीं होगा हाँ शिव बोलता क्यों नहीं होगा है पदांत नहीं ये अनुसार से परसों पे लगता है एं? तो वह पदान्त से लगेगा अनुसार से परसों नहीं लगेगा तो वह पदान्त से लगेगा पदान्त नहीं की बोलो है क्या बोलते हो बोलो हाँ क्या बोलते हाँ बोलो हाँ हाँ क्या बोलो हकार हाँ यह प्रत्येक में नहीं था यह पर में नहीं मिलता बोलो परम यह नहीं है हकार यह में आएगा परम यह है तो अनुसार सही प्रसन्न लगेगा तो वापस से लगेगा नहीं।, नहीं क्यों नहीं लगेगा तो हम तो अनुसार सही प्रसम नहीं लगाए ना वापस से लगाए तो उसके लिए भी यह पर में चाहिए पर में क्या चाहिए यह किम आगे हुआ लई व हव के बाद क्या है तो यहाँ हाव को क्या कहेंगे वपर क्या कहेंगे वपर कौन हुआ हाँ वप्पर का हो क्या रहते किम के मकार को क्या होगा वना से होगा किम किम हुआ लई अन्य पक्षानुसार किम हुआ लई अ किम के मकार को आगे दो हिला दई हिला यहाँ से या हिलाती हला नहीं क्या कहेंगे हला हला ये लपर का होकार है लपर हकार पहते माँ को लॉ हो गया उन्नासी हुआ किन हिलाती और अनुसार हो गया तो किंग हिला अभी एक एक रूप बोलना पड़ने से पहला क्या रूप है किम हमालयती किम हमा, हमा हमा किम हमालयती दूसरा किंग हाँ आगे आगे कि यह क्या है आगे या, आगे किम हुआ हुआ लयती बोलो हाँ आगे किम को छोड़ कर बोलो आगे क्या बोलेंगे हुआ लयती आगे किम हला दी किम हैती न परे न न परे क्या भी होती है इसका अर्थ क्या मान है न परो अस्मात् न जिसके पर में हो कस्मात हकार न परे हकारे परे न पर कह हकार पर में हो तो मस्य मोहराजी समकोशे न हे म पर अच्छा हाँ मंच ष्टियंत्र म उससे अनुभूति आती है ना मो राजी सम तो पर हकार मस्य नोबा न पर कह हकार को क्या हो जाएगा न पर न को ना हो जाएगा किम आगे हुनुते किम हुनुते अभी किम के मकार को मुँह अनुसार से अनुसार प्राप्त है क्या है अनुसार होगा अनुसार होने के बाद क्या सो तो लगे या? अनुसार होने का बाद नशा पदार्थ जली देखो पहले नपर न अनुसार करने के बाद नपर न लगेगा क्या अनुसार करने के बाद न पर न लगेगा है अरे मैं क्या मुझसे उत्तर दो अनुसार करने के बाद नपर न लगेगा नहीं लगेगा ये बोलो अनुसार करने के बाद नपरे न लगेगा, नहीं लगे ना नपर ना लगेगा? क्योंकि वो क्या करता है किसको मकार को न करेगा अनुसार को करता क्या तो पहले नपर न पर ना लगाओ ना पर न ना लगाने से क्या होगा किम के मकार को न हो गया किन हनुते जिस पक्ष में नहीं लगा उस पक्ष में मोह अनुसार से अनुसार केम हुनुते आद्यंत तस्य तस् क्रमादाद्यंतावय स्त आदिश्च अंतश्चाद्यंत द्वंद्व समास हो गया टकी तो है ना टक आगे इत क्या है टकित में टक इति ट में अकार उच्चाइन के ले ईत का संबंध दोनों के साथ हो जाएगा ट के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा टित क के साथ जोड़ेंगे तो कि टित तो? कि दो होगी टित् कितो टकितो का अर्थ दिया टित कितो टित से कि से कितो टित हो तो आदि में होगा अंत में होगा आदि अकीत हो तो अंत्य से उक्त हो जिसको टित कित कोई विधान किया जाएगा तस्य क्रमाद क्रमाद मतलब टित हो तो आद्य अवय कित हो तो अंत अवय क्रमाद आद्यंत अवयो स्त जहाँ कोई हो आदेश हो गुणो हो कुख टुक सरी बोलो फिर गुणो हो तो तो गुणो हो गना गुणो हो क्या गुण दो गुण कुक टूक हो तो क्या होगा कुक होगा पर में क्या चाहिए और न को क्या होगा टूक पर में ये कुक में ककार इत संज्ञा के सूत्र से हलंत्यम और टूक में क्या संग के एका रे टकार हाँ ककार है तो किसोत्र तो से हलन्तेम ये दोनों में कौन टीते है और कौन कीते है दोनों, की दोनों? कोई टीते है हाँ एक और दूसरे को टी टी तीस में है नहीं दोनों की थे कूक और टुक दोनों में ककारी की संज्ञा उकार उचाण के लिए वास्तव तो है विकल्प से करेगा चय द्वितीय सरी करो सादे रीति वाच्य चय द्वितीय सरी सर पर रहते चय में आने वाले बन न प कितने अब उनको द्वितीय हो जाएगा द्वितया बहुवचन छय हो जाएगा पौष्कर शादी पुष्कर सीधा तिथि पुष्कर सद उसके आपत्त है पौष्कर शादी पुष्कर सद पौष्कर शादे पौष्कर शादी के मत में होगा चय को द्वितीय हो जाएगा शर्पर हो तो पहले रहेगा प्रांग ष क्या रहेगा प्रांग प्रांगठ प्रांग में गोकार है अंत में प्रथमाते गोकार अंत होने से पर षष्ठ में स है सर्प में स आएगा सर्प आए। है तो क्या होगा कु क्या टूक होगा को होगा कुकन से ये कीित है कित होने के का कारण आद्यन्तो टकित ये कितने से गोकार के स्थान पर नहीं उसके अंत अवय हो जाएगा क्या हो जाएगा अंत अवय हो जाएगा कुटुदे आद्य तिथि चक्रमाद आद्यंत अवय उसका अवयव हो जाएगा उसके स्थान पर नहीं इसलिए गोकार के स्थान पर क्या आदेश होगा हैं गकार के स्थान पर आदेश नहीं होगा गोकार के पास रहेगा क्या रहेगा कू का कौका रहेगा तो प्राक ग आ जाएगा प्रांग ष हो जाएगा प्रां प्रांक के ककार हो जाएगा ख किससे चय द्वितिया सारी वार्तिक वार्तिक से ख हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा प्राख क्या बनेगा प्राख ष ये चय द्वितीया सारी विकल्प होगा पोस्कर शादी मत है नहीं होगा तो क्या रहेगा प्राख क रहेगा आगे श क स मिलकर क्या होता है श ये कल करके जो क्षय है क्षय कितने वर्ण माले में है दो वर्ण एक, एक शय एक नहीं प्रांग और जब कुक नहीं होगा कुक विकल्प से होता है नित्य होता है किस सूत्र से गणो। गुणो गुणो हो क्या सूत्र हाँ नित्य विकल्प से होता है जब कुक नहीं होगा उसमें टूक हो जाएगा तो क्या रहेगा प्रांग प्रांगठ प्रांग रहा कुक के अभाव में कितने रूप हुआ और कुक होने पर कितने रूप हुआ दो और वार्तिक का रूप कितने हुआ जब ख हो गया प्रांक प्रांख इसमें गुणों को लगा लगा भारत का लगा द्वितीय रूप में गुणों को टूक लगा लगा है वार्तिक और तृतीय रूप में वार्तिक लगा क्यों नहीं लगा आ, नहीं, नहीं है नहीं वाह ये बातिको लगाने के लिए कहा कि कुक होने पर वर्तिको लग ऐसे कहा हाँ चय नहीं है कहो तृतीय चय हो तो द्वितीय होगा वहाँ चय नहीं है च ते सुगण सुष्टु गण नहीं है आगे आगे ष्ठ सुगण में अंत में क्या वर्ण है न no. आगे क्या है ष्ट यह गुण हो कुक टूक सर लगेगा यहाँ कुक होगा या टूक होगा टूक होगा क्योंकि क्यों, क्यों, नित है या टित है टित नहीं कित हो तो कहाँ होगा आद्यंत टकित हो <coughs> आदि में होगा अंत में होगा अंत में सुगण क्या अंत में आ जाएगा क्या आएगा ट तो। टू कुका रहेगा तो, ट ककारे कुकार रुचाने के लिए सुगुण के आगे रहेगा ट चय में आएगा चय द्वितिया शरीर लग जाएगा सुगंठ क्या बनेगा हैं सुगंठ जब द्वितीय नहीं होगा उस पक्ष में ट तो रहेगा क्या बनेगा सुगंठ क्या बनेगा सुगण नहीं बनना कोई क्या बोलते सुगण होगा सुगण न में अः नहीं है सुगंध ष्ठ द्वितीय रूप क्या मानेगा बोलो सब प्रथम रूप क्या है सुगंठ सुगंठ और सुगंठ ष्ठ और जैसमें टूक नहीं होगा सुगंध चय द्वितीय सरी लगा नहीं लगा चय द्वितीय सरी बारती का लगा इसमें कितने बार लगा हाँ और कुक टूक सरी कितने बार लगा और एक बार लगा है एक बार लगने के बाद चाहे द्वितीय शरीर जो लग गया एक रूप नहीं लगा तो दूसरा रूप वहाँ गुण कुरी फिर दो बार लगाना है दो रूप में है कुक टूक से धुट डात परस्य सोटबा डह क्या भी होते मालूम है पंचमी और सी क्या है हाँ जो सी सप्तमी उसका पंचमी क्या बनेगा सर डह जो पंचमी उसका सप्तमी क्या बनेगा डी दि। दिवजन क्या बनेगा डोह साठी बहुजन क्या बनेगा डा प्रथम बहुजन में हाँ देखो डह पंचम है तो सी सप्तमी है तो ये पंचमी विभति सप्तमी विभति दोनों होने से यहाँ अलंत्य परिभाषा लगेगी क्यों नहीं लगेगी ष्ठी निर्दिष्ट हो तो अलवंत्य से और सप्तमी हो तो क्या लगेगी परिभाषा तस्मिन इतनी निर्दिष्ट पूर्व से लगेगी सप्तमी निर्देश है हैं ना नहीं बोलो तस्मिन इतने निर्दिष्ट पूर्व से यहाँ लगेगी सप्तमी होने से अरे डह पंचमी तो है ना नहीं उससे पंचे में, में उनसे क्या लगेगा तस्मादितु तरस्य दोनों लग जाएंगे देखो सप्तमी यदि तस्मी ते सुनो को समझो प्रमाद से नहीं हाँ वो ब्रह्मचारी बैठा है कहाँ देखता है सीधा बैठो थोड़ा सुनो सम कान खोला रखो कान को पैकिंग कर नहीं रखो देखो डह सि धूट में डह पंचम अंत होने से तस्मादितुतर से परिभाषा लगेगी और सी सप्तम अंत से तस्मिन इतने पूर्वस्य लगेगी अभी पहले तस्मिन इतने निर्दिष्ट यदि करेंगे ये सूत्र क्या करेगा धूट करेगा किसको धूट होगा हो विचार करना है सी सप्तम है तस्मिन इतने पूर्वस्य पूर्व से कहने से सप्तमी विद्यमान कार्य कस्य वर्णांतरे अव्यवहित पूर्वस्य तो सप्तमी परिभाषा लगे तो धूट किसको होगा पूर्व कौन है डकार डौ, डकार के बाद सकार हो तो तो पूर्व डकार को धूट होगा तस्मिन इतने निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा लगेगी तो ध्रूट किसको होगा ड को होगा क्योंकि सप्तमी निर्देशन विद्यमान कार्य वर्णांतरिणा अव्यवहित से पूर्व स के पहले ड है ड को धूट होगा तस्माद इत्युत्तर से परिभाषा लगे तो क्या होगा पंचमी निर्देश विद्यमान कार्य हो तो किसको होगा परस को होगा अभी दोनों परिभाषा स तस्मिन इत निर्देश पूर्व से लगने से दुट किसको होगा ड को तस्माद इत्युत्तर से लगने से दुट किसको होगा कर अभी किसको लगाएंगे दोनों परिभाषा उपस्थित है यहाँ पंचमी निर्देश है या सप्तमी निर्देश है दो उभय निर्देशे पंचमी पर निर्देशो बलियान आगे परत्वात देखो तस्मादितुत्तर से नंबर देखो तस्मे निर्देश देखो नंबर कौन परे है तस्मादित्युत्तर से पर उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान परत्वात पर होने के कारण पंचमी निर्देश बलवत्तर है इसलिए क्या परिभाषा लगेगी तस्माद्युत्तरस्य लगेगी तस्में इतनी निर्दिष्ट नहीं लगेगी पर होने से बलवान हुआ बलबत्तर कौन हुआ तस्मादितुत्तरस्य लगने से क्या हुआ उत्तर को धुट होगा उत्तर में क्या है इसे सो को देखो वृत्ति में दे दिया डात पर से शस्य धुटवा किस को धुट हुआ स को क्यों हुआ तस्मादित्युत्तर से परिभाषा लगने से तस्माद ही उत्तर से परिभाषा नहीं रहे तस्मि निर्देश परिभाषा से डक हो जाता समझ आया उभय निर्देश पंचम निर्देशो बलियान परत्वात् ऐसे सूट हो गया डातपुर परस्य सस्य धुडवा धूट या धूढ़ धूटे टक ड हो गया झलम जस दे हो गया धुडवा सूत्र में क्यों ड नहीं हुआ धूट में धूड जल नहीं है खरीचे परे में खर है खरीचे कौन बताया पर धूट वाह में वाह क्यों नहीं लगा अवसान नहीं अवसानी किसको कहते हा विम से अवसाने उनसे वह अवसाने नहीं लगा धुढ़ रहा सन सन आगे सन है अषधातु से बनता है सन सन संतो संत बनता है सन आगे सर सन कहाँ से आ गया ये हाँ ष स शब्द का प्रथम वोचन षढ ड है जला में जो संत है है षड आगे संत संत है ना सन संतो संत संत है बहुवचन में एक वचन है संतलो को आगे साधु संत ये संत है ना संस्कृत है किंतु बहुवचन है संतो संत छः संत है षढ़ में ड है अंत में या तो है ड है झलाम जैसो ड हुआ आगे संत स है तो ड है सी धुट परस्य सस्य धुट धुट किसको होगा सकार को सकार को धूट जब होगा सरकार के स्थान पर धुट होगा धुट के टकार इत संज्ञा है हैं कौन इत संज्ञा के है टकार इसको किस से संज्ञा होगी हैं इसको टित कहेंगे या कित कहेंगे क्या कहेंगे आदि में होगा अंत में होगा क्यों आद्य अंत तो टित होने से आदि में किसके आदि में सरकार के आदि सौ के पहले आ जाएगा धुट धूट का रहेगा ध मित तिरसंगे का उकार रहे के लिए सौ के पहले क्या रहेगा ध स के पहले ध उसके पहले क्या है ड ध को हो जाएगा खर्चा पर में खर्च है खर्चा से क्या होगा त हो जाएगा उसके पहले क्या है ड ड को खर्चा लगेगा क्या हो जाएगा ट तो क्या रू बनेगा शर्ट नहीं शर्ट क्या कहेंगे शर्त शर्त संत क्या बोलेंगे शर्त शट त नहीं कहना शर्त संत अ जो धूट नहीं होगा सट संत दोनों में अपने आप उचार कर देखो सुनने वाले को पता चले एक में तकार है एक में नहीं है और दोनों बोले बराबर बोले नहीं पहला बोले दूसरा किसे बोलेंगे सट संत तो नहीं और त वाला बोलेंगे तो शर्त शर्त ऐसे शर्त संत हाँ उच्चारण करते सब संस्कृत में ध्यान देना एक भी वर्ण छूटे नहीं कहीं अ है तो अ बोलना छत ममिति को छत्म छतमीति छतमीति गलत होगा छत्व क्या बोले न छ ममिति मम अ छत्वम कर दिया आगे मीति बोत्यम छत्वमीति छत मीति, चत्वम मीति।, चत्वम मीति। <laughs> मीते नहीं छत्व ममिति एक वर्ण भी छोड़ना नहीं अधिक कम नहीं होना उच्चारण करते समय यह पढ़ने का लाभ है और पढ़ने के बाद भी यदि उच्चारण गलत बोले ठीक है ना? पढ़ने के बाद उच्चारण गलत नहीं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए हाँ आ गया अच्छा बसा ने नट